बृहदारण्यकोपनिषद शाष्याथ अध्याचार ब्राह्मण तीन किनृष्टियादीना प्रकाशनज्वलादीव धर्म भेद अहोस्वेद भिन्न सर्म से परोपाधि धर्म प्रश्न क्या अग्नि के धर्म उष्णता प्रकाशन और जलानादी के समान? धर्मों का भेद है अथवा एक धर्मी से अभिन्न धर्म का ही अन्य उपाधि के कारण विभिन्न धर्मत्व है अद्धि व्याचक्षते आत्मवस्तुन स्वतत्व ना चथा गोर्गोद्रव्यतक शासनादीना धर्म पर यथा तथा निर्भय वेश्व सर्वत्रा परेद यहाूलेकना चथा निरवयवेशमृतवस्तुस्वेक्यारदर्शना तद्यादीना परस्पर ना आत्मना चैक उत्तर इस विषय में कोई कोई ऐसी व्याख्या करते हैं आत्मवस्तु का एकत्व और नानात्व तो स्वतः ही है जिस प्रकार गौ का गौद्रव्य रूप से एकत्व है और उसके शासनादि धर्मों का परस्पर भेद है जिस प्रकार स्थूल पदार्थों में एकत्व और नानात्व तो है उसी प्रकार निर्जव निरवयव और सूक्ष्म वस्तुओं में भी एकत्व और नानात्व तो का अनुमान करना चाहिए इस नियम का सर्वत्र अब अभ्यभिचार देखा जाता है अतः न्याय से आत्मा की भी दृष्टि आदि का तो परस्पर ना है और आत्मदृष्टि से एकत्व तो है न अन्यपरवात् न ही दृष्टिदी धर्म भेद प्रदर्शनपरिदाक्यम यदि तदिदी कित येतन आत्मज्योति कथम न जानाति सुसुप्ते नूनमतों न चैतनत्मज्योतिमाशंका प्राप्त रात्रिराकरण तरध यद तदिदी यग्रस्वो चक्षुरादोपाधि चैतनत्मज्योतिभापल दृष्टाद्यवहारपन्न तो उपाधि भेद सुसुप्ते उपाधिभेदव्यापारनतानुदभाष्यनवादुपल स्वभाव अभी उपाधिभेदेन भिन्नमेव यहादे न मुच्य धर्म भेद कल्पना विवक्षितार्था न किंतु ऐसी बात नहीं है क्योंकि इन वाक्यों का तात्पर्य और ही है ये यद वित इत्यादि वाक्य दृष्टादि धर्मों का भेद प्रदर्शित करने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है बताते हैं सुनो यदि चैतन्यात्म ज्योति है तो वह सुषुप्त में क्यों नहीं जानती अतः निश्चय ही चैतन्यात्म ज्योति है नहीं ऐसी आशंका प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए ही यद इत्यादि वाक्य का आरंभ किया गया है जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जो इसकी चैतन्यत्म ज्योति स्वभावता चक्षु आदि अनेकों उपाधियों के द्वारा दृष्टि आदि नाम के व्यवहार को प्राप्त हुई देखी गई है सुसुप्त में उपाधि भेद रूप व्यापार की निवृत्ति हो जाने पर वह अभिव्यक्त नहीं होती और इसलिए उसका स्वभाव भी उपलब्धित नहीं होता तो भी यथा प्राप्त भेद का अनुवाद करते हुए उपाधि भेद से भिन्न हुए के समान ही उसकी विद्यमानता बतलाई गई है अतः उस अवस्था में धर्म भेद की कल्पना विवक्षित अर्थ को न जानने के कारण ही है सैंधन वत प्रज्ञानिक रसघन श्रुति विरोधाच विज्ञानमानंदम सत्यम ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्य आत्मा लवणखंड के समान प्रज्ञाइकस घन स्वरूप है ऐसा प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध होने के कारण भी यह कल्पना उचित नहीं है तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है ब्रह्म सत्य ज्ञान और आनंद है एवं प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादिश्रुतियों से विरोध होने के कारण भी यह ठीक नहीं है शब्द प्रवृत्ते लौकिकी चब्द प्रवृत्तेचुषा ऋप विजानाति श्रोत्रेण शब्द विजाती रसने रस विजाती दृष्ट्यादी शब्देयाना विज्ञान शब्द वाच्यता में वर्शयती शब्द प्रवृत्ति प्रमाणम् शब्द की प्रवृत्ति से भी चैतन्य के भेद की कल्पना ठीक नहीं है नेत्र से रूप को जानता है श्रोत्र से शब्द को जानता है रसना से अन्न के रस को जानता है ऐसी शब्द की लौकिकी प्रवित्ति भी सर्वत्र ही दृष्टि आदि शब्दों के वाच्यों को विज्ञान शब्द की वाच्यता दिखलाती है और शब्द को प्रवृत्ति भी प्रमाण ही, तो ही लोके स्वच्छ प्रमाणी दृष्टोपत्च योक स्वस्व्ययुक्त स्फटिकमे कवल हरतनीलोहिताेद संगा कारजते न स्वस्व व्यय व्यतिरेकेण हरती नील लोहितादि लोहिताेदास्फटिक कल श तथा चक्षुराद्योपाधिभेद संयोगा प्रज्ञान घन स्वभा आत्मज्योतिषो दृष्टादिशक्तिपलक्षते प्रज्ञान घन से भाव्यास्वच्छस्वभावत इस, इस विषय में दृष्टान्त भी बन सकता है जिस प्रकार लोक में स्वच्छ स्वभाव युक्त मणि हरित नील एवं लोहितादि उपाधियों के संसर्ग से केवल उन्हीं के कारण उनके आकार की हो जाती है तथा स्फटिक के दो दौरान स्वरूपत्व के सिवा हरित नील एवं लोहितादि धर्म भेद की कल्पना की ही नहीं जा सकती उसी प्रकार चक्षु आदि उपाधि भेद के संयोग से ही प्रज्ञान घन स्वरूप आत्म ज्योति के दृष्टि आदि शक्ति भेद होते हैं क्योंकि स्फटिक की स्वच्छ स्वभावता के समान प्रज्ञान भी स्वच्छ स्वभाव है। स्वयं आदित्य हरित नील पीत ज्योतिष्वाच्चाद्योतिरुभा संयुज्यम हरनीलपीतलोिताेदर विभाज्यसा च्णन जगद्भासैचुरादी चाकार तथा, चा चा तथा चोक्त आत्मनवाज ज्योतिषास्त्र इत्यादि स्वयं ज्योति होने के कारण भी आत्मभेद अनुपन्न है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकाश भेदों से संयुक्त होने पर हरित नील पीत एवं लोहत लोहित आदि भेदों से अभिन्न और उन्हीं के आकार का भागता है उसी प्रकार संपूर्ण जगत और चक्षु आदि को प्रकाशित करने वाली आत्म ज्योति तदाकार हो जाती है ऐसा ही कहा भी है सुसृत्य में ज आत्मज्योति के द्वारा ही बैठता है इत्यादि नए स्वने सकते धर्मभेदः दृष्टता यदप्याकाश नाम च भेद परिकलते परमाण्वादीना चंधर्साध्यनेकगुण तदि निप्यण परोपाधि निव इसके सिवा निरवय पदार्थों में अनेक रूपता की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है आकाश के जो सर्वगतत्व आदि धर्म भेद और परमाणु आदि के जो गंध रस आदि अनेक गुण युक्त होने की कल्पना की जाती है जो भी विचार करने पर अन्य उपाधि के कारण ही है आकाश से तब्वर्वतत्व नाम न सर्वोपाधि सर्वत्र देशांतर सर्वगतत्व सो धर्मोस्थाधि संश्रियान ऋपेणेक्षगत नाकाश क्वचि ग अगत द्वाशत गमन नाम देशस्थ से संयोग क्रिया साइवा विशेष संभवती एवं धर्म भेदा नहीं वह आकाश जो जो है है है स्वतः उसका धर्म नहीं है। उपाधियों का आश्रय होने के कारण ही स्वरूप से सर्वत्र सत्ता उसकी अपेक्षा से उसके सर्वगतत्व का व्यवहार होता है स्वतः आकाश तो न कहीं गया है और न नहीं गया है किसी देशांतर में स्थित वस्तु के किसी अन्य देश से सहयोग होने का जो कारण है उसे ही गमन कहते हैं वह गमन क्रिया किसी निर्विशेष वस्तु में होनी संभव नहीं है इस प्रकार आकाश में धर्म भेद ही है ही नहीं तथा परमाणु परमाणु नाम पृथिव्यांधघनाया परम यवजो गंधात्मक न तुनर्गंधवत्व नाम शक्य कल्पय अतः तस्य तस्व रसादिव सैन्न तदी संसर्ग निमित्तवाद निरवयस्यानेकधर्मवे दृष्टानोस्ती इसी प्रकार परमाणु आदि में भी समझना चाहिए गंध घन भूता पृथ्वी का जो अत्यंत सूक्ष्म गंधात्मक अवयव है उसे ही परमाणु कहते हैं उसी के गंधवत्व गंध गुण युक्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती यदि कहो कि उसी कार युक्त होना तो संभव है ही तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि उसमें जो दशादि मत्व है वह जलादि के संसर्ग के कारण है अतः निर्व वस्तु के अनेक धर्म युक्त होने में कोई दृष्टांत नहीं है इसी से परमात्मा में दृष्टि आदिशक्तिदों के जो चक्षु एवं रूपादि भेद के परिणाम भेदों की कल्पना की गई है उसका भी खंडन कर दिया गया जागृत और स्वप्न में पुरुष को विशेष ज्ञान होने में हेतु जागृत स्वप्न व यद विजानीया तीय प्रभक्त मन्यत्वेन नास्ती अतः सुषुप्ते न विशेषम जाग्रत और स्वप्न के समान जिसे पुरुष जाने ऐसी उससे अन्य रूप से विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है यह बात ऊपर कही गई इसलिए सुसुप्त में उसे किसी विशेष का ज्ञान नहीं होता नु यद्ययमे स्वभाव किन्निमित्तम से विशेष विज्ञान स्वभाव परित्यागेन अथ विशेष विज्ञानमेवास्थ्य स्वभाव कस्मादेश विशेषम न विजाती शंका किंतु इसका यदि यही स्वभाव है तो अपने स्वभाव को छोड़कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्यों है और यदि विशेष विज्ञान ही इसका स्वभाव है तो इसे सुषुप्त में विशेष का ज्ञान क्यों नहीं होता उच्चते सुणु समाधान बतलाते हैं सुनो यत तत्रोनत प्रस्तोन्य जिघ्रेदन दस दृणुजाद मंडीता जहाँ जागृत या स्वप्नावस्था में आत्मा से भिन्न अन्य सा होता है वहाँ अन्य अन्य को देख सकता है अन्य अन्य को सूख सकता है अन्य अन्य को चख सकता है अन्य अन्य को बोल सकता है अन्य अन्य को सुन सकता है अन्य अन्य का मनन कर सकता है अन्य अन्य का स्पर्श कर सकता है अन्य अन्य को जान सकता है यत्र ये जागृते स्वप्ने वा अन्य दी व आत्मनो वस्तर व्या प्रत्युपस्थापितं भवति प्रत्युपस्था त्र तस्द प्रत्युपस्थातादन्य अव आत्मा असत्यात्मनः प्रवक्ति वस्वंतरे असति चात्म तत प्रविभक् अोनत पशेदुपलभेत तशिता स्वप्ने प्रत्यक्षतो इति तथा तथान्योन्य जिघ्रेदे थान मृेदी आदिति जहाँ जिस जागृति या स्वप्न में अन्य के समान अर्थात अविद्या द्वारा उपस्थित की हुई आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु होती है वहाँ आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु के न होने पर तथा तो आत्मा के उससे भिन्न न होने पर भी उस अविद्या द्वारा प्रस्तुत की हुई वस्तु से अपने को अन्यवत मानता हुआ अन्य अन्य को देखता अर्थात उपलब्ध करता है यह बात स्वप्नावस्था में मानव मारते हैं मानव वश में करते हैं इस अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई गई है इसी प्रकार अन्य अन्य को सूंख सकता है चख सकता है बोल सकता है सुन सकता है मनन कर सकता है स्पर्श कर सकता है जान सकता है सुषुप्तिगत आत्मा की अभिन्न स्थिति पुनः यन साद्या सुषुप्ते प्रत्युपस्थापिका शांता तेनान्यत्वेन अविद्या प्रविभक्तस्य वस्तु नोभा कम पच्चे जिघ्रेत वा अतः किंतु जहाँ सुषुप्तावस्था में अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने वाली यह अविद्या शांत हो जाती है वहां उससे भिन्न रूप से अविद्या द्वारा विभक्त वस्तु का अभाव हो जाने के कारण वह किस इंद्रिय से इसे देखे सुंघे अथवा जाने इसलिए सलील एकको दृष्टाद्वैतोत्ते स ब्रह्मलोक सम्राटती है ननुष सास याज्ञवल्क एसा परमावृतिशास्य परमा संपदेस परमो लोक एसो परमा आनंद भूतानी महामुपजीवंती जैसे जल में वैसे ही सुसुप्त में एक अद्वैत दृष्टा है ए सम्राट यह ब्रह्मलोक है ऐसा याज्ञवल्क ने जनक को उपदेश दिया यह इस पुरुष की परम गति है यह इसकी परम संपत्ति है यह इसका परम लोक है यह इसका परमानंद है इस आनंद को मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं प्रज्ञाले प्रज्ञालेनात्मना स्वयं ज्योति स्वभावन संपरी स्वक्त समस्त संप्रसन्न आप्तकाम आत्मकाम सलील, सलील एको द्वितीय अविद्या द्वितयसभा अविद्यान्ता अत एक दष्टा दृष्टेर विपरीत साधात्मज्योतिस्वभा अद्वैत अपने ही स्वयं स्वभाव प्रज्ञात्मा के सम्यक प्रकार से आलिंगित अपरिच्छिन्न सम्यक प्रसाद युक्त आप्तकाम आत्मकाम जल के समान स्वच्छ मानो जल में अर्थात जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है वैसा ही एक दृष्टा है क्योंकि उससे भिन्न दूसरे की सत्ता नहीं है दूसरे का विभाग तो अविद्या द्वारा ही होता है और वह यहाँ शांत हो गई है इसलिए एक दृष्टा है आत्मज्योति स्वभाव दृष्टि का लोप न होने की कारण वह दृष्टा है तथा तो अन्य का अभाव होने की कारण वह अद्वैत है एकदम मृत अभय ब्रह्मलोको ब्रह्म लोको ब्रह्मलोक परवाय अस्ले व्यावृत्तकार्यकोपाधिदे आत्मज्योतिषी शांतसर्वसंबंधो वर्तते हे सम्राट इति हवम हैनम है जनकम अनुशास अनुशासन अनुशिष्टान याज्ञवल्क श्रुति वचन मेहतन यह अमृत और अभय है यह ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्म ही लोक है ऐसा यह ब्रह्मलोक है हे सम्राट इस समय अपने देहेंद्रीय रूप उपाधि से छूटकर सब संबंधों से युक्त हो परमात्मा ही अपने आत्मज्योति में वर्तमान रहता है इस प्रकार याज्ञवल्क ने इस जनक को अनुशाधन उपदेश किया यह श्रुति का वाक्य है कथम वाणुशाश एसा सेज्ञान परमा गतिपनिया देहग्रहणलक्षण ब्रह्मादिस्तंभपर्यता अविद्या कल्पितास्ता गो तो परमा अविद्याजय देवत्यादि गतिनाम कर्म विद्यासाध्या परमोत्तमा यह समस्तात्म भाव यद पश्यति नान्यत शुणोती नान्यत बिजाती किस प्रकार उपदेश किया इस विज्ञान में कि यह परम गति है इससे भिन्न जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत शरीर ग्रहण रूपा गतियाँ हैं वे अविद्या कल्पिता हैं अतः तो अविद्या के विषय होने के कारण वे अपरमा निकृष्ट हैं किंतु यह जो सर्वात्म भाव है वह कर्म और उपासना द्वारा साध्य देवत्वादि गतियों से परम उत्तम है जहाँ की कि पुरुष किसी अन्य को नहीं देखता किसी अन्य को नहीं सुनता और न किसी अन्य को जानता है ऐसा च परमा संपद सर्वासा संपदा विभूतिना परमा स्वाभाविक कृतका झन्ना संपद यथैष परोकर्म लोका फलाश्रया लोकास्ते स्म परमा अं तो न कर्मणा कर्मण मीयेते मीतए स्वाभाविक परमो लोक यही परम है। संपूर्ण संपदाओं अर्थ विभूतियों में यह है क्योंकि यह स्वाभाविक है और दूसरे प्रकार की संपत्तियाँ कृत्रिम है तथा यह उसका परम लोक है दूसरे जो कर्म फल के आश्रित लोक हैं वे इससे निकृष्ट हैं किंतु यह स्वाभाविक होने के कारण किसी भी कर्म द्वारा प्राप्त नहीं होता अतः यह इसका परम लोक है तथा परम आनंद जानी विषयन्द्रिय सम्बन्ध जनितानंदता तान्य परम तान्यपेक्षो नृत्यो वै भूमा तुख्यतरा पश्यन विजाती तद्ल मृत अ मुख्यम सुखम तु तद्परी अत परम से तथा यह इसका परम आनंद है दूसरे जो विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले आनंद हैं उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनंद है क्योंकि यह नित्य है जैसा कि जो भूमा है निश्चय वही सुख है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है जहां अन्य को देखता है अन्य को जानता है वह अल्प मर्त्य और अमुख्य सुख है किंतु यह उससे विपरीत है इसी से यह इसका परम आनंद है एक तय आनंद मात्राम कलाम अविद्या संबंध काल कानितानि विद्या तानि विभा मन भूतान्योपजीव कांदज्य मानस्वूप्यन्य ब्रह्मण परिकल्यना सोपजीवूतासंपर्कद्वारण विभा इसी आनंद की अविद्या द्वारा प्रस्तुत तथा विषय और इंद्रियों के संबंध के समय होने वाली मात्रा कला के आश्रित दूसरे जीव जीवन धारण करते हैं वे जीव कौन हैं जो उस आनंद से ही अविद्यावश विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्म से पृथक रूप से परिकल्पित अन्य जीव हैं वे विषय और इंद्रियों के संपर्क द्वारा उस आनंद की कल्पित मात्रा के उपजीवी होते हैं